चतुर्थ प्रकरण आद्यम्यमला ग्रंथ प्रचारिण्बीचार आदच्चावत अन्ते पर मध्येपरदेव विस्तार प्रणमती मध्यम आद्य मध्यसु मंगल ग्रंथु ते ग्रंथ आद्य मध्यम जिन ग्रंथ के आदि में मंगल मध्यम मंगल अथ अंत ऐसे ग्रंथ प्रचारण भवन उनका प्रचार विस्तार होता है पठन पाठन के दौरान बहुत पुरुषों का संबंध होता है विस्तार होता है इस अभिप्राय से इसी ग्रंथ में प्रथम आरंभ किया तो ओंकार उच्चारणवत्त आधो आधा ओंकार उच्चारणव ओंकार उच्चारण मंगलाचरण किया अंत में परदेवता नमस्कार करेंगे प्रणवक मध्य भी परदेवता रूपम उपदेषारम्भ प्रणवत उपदेष्ट आचार्य जी परदेवता रूपे परमात्मा रूपे उनका प्रणाम करते ज्ञाने काशकल्पेन धर्म विपदां विपद येया धर्मान ज्ञान योगोपम संबुद्पदर वंदे यह संबुद्ध तमाम विपदम्बरम बंदे गगनोपम धर्म आकाश कल्पे न ज्ञाने न्ञा भिन्न न, न सम्ब्द धर्म है जीव गगनोपम गगन के विषय गगन प्रति घटाकाशी महाकाश लागत नहीं इसी प्रकार धर्म जीव है हे उनकी प्रति इसम से लागत बही उपाधि केवल उत्पत्ति गर्मा ज्ञान आकाशकल व्यापक ज्ञान वो ज्ञान ज्ञ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ने ज्ञान से यह गगनोपमान धर्मान संबुद्ध गगन तुल्य जीव आपने उनको जो जाना तमाम बंदे दीपद उपरिषित मनुष्यों का वर हे पुरुषोत्तम पुरुषाण उनको वनता <coughs> नहीं पूर्वोत्तर प्रकरण संबंध सिद्ध्यर्थ पूर्व प्रकरण त्रय वृत्तम क्रमाद अनुद्रवति। पूर्व तीन प्रकरण हो गए उत्तर भी अलाथ शांति चतु प्रकरण आरम्भ कर रहे इन प्रकरण में संबंध सिद्धि के लिए पूर्व प्रकरण त्रय, तीनों प्रकरण जो अर्थ कहे गए क्रम से कथन कर मुद्रवती ओंकार निर्णय आगमत प्रतिवैत बाह्य विषयभेदवैत्यादत शास्त्रयुक्तिभ्यार्धारित एकम सत्यमित उपसार ओंकार निर्णय द्वारा ओंकार के निर्णय के द्वारा बाह्य विषय भेद्या की सिद्धि हुई बाह्य विषय भेद वैतख्या बाह्य जितने विषय है ब्रह्म को छोड़कर के अनाथ में जितने विषय हैं सब मिथ्या है वैतख्य प्रकरण द्वितीय प्रकरण सिद्ध हो गया जो बाह्य विषय सब मिथ्या है अद्वैत ही जो प्रतिज्ञाते है प्रथम प्रकरण में वो सिद्ध अनिश्चित हो गया तृतीय प्रकरण में पुनर पुनर्द्वित जो बाह्य विषय द्वित प्रथम से मिथ्या सिद्ध हो गया तो अद्वैत भी मिथ्या हो सके हो जाए ऐसी शंका हो सके तो अद्वैत <coughs> में शास्त्रित्रत निर्धारण के आगे तृतीय प्रकरण अंत में गया कहा क्या आगे एक तत्तु सत्य नहीं जाए कुछ उत्पन्न होता नहीं अद्वित प्रमाण ठीक है अद्वैते अद्वैते तृतीय चतुर्थ उपलक्षितलात शांति अनुवाद करते ही प्रतिपक्ष ये एतस्य विरोधागे दर्शन में सूचित आगमान सिद्धांत अवैतदर्शन द्वैतवादी सब अद्वैतर्शन वैनाशिक विना से प्रशिक्षण बौद्ध चाहते प्रशिक्षण नष्ट होता है सब बौद्ध को अलग से कास्तिक है विवेकवादी तो विरोधी है आस्तिक हमें पर भी और नास्तिक है वैनाशिक तो वो, वो, वै वो भी है वेद विरुद्ध मत निका वेद निंदको अलग से कहा गया है परस्पर विरोधी राग राग रागदेशगदेश मिथ्यादर्शन सूचित पहले कहा गया है मिथ्याधर्म है ठीक है टीकाने दिनो वैनाशिक व्यतिरिकता गृहते दैतिका से भेदवादी वैनाशिक से अतिरिक्त हो वैनाशिका है नैरात्म वादि न वो आत्मा है ही नहीं कहते आत्मा का आत्मा कोई वस्तु ही राग देशादि इत्यादि शब्द से अतिरिक्त क्वेश्चन उत्पादन है अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनव पंच क्वेश कह गए राग द्वेश अविद्या पक्षांतराणाम मिथ्यादर्शनत्व सूचन कपड़े उपयुज अन्य पक्षद्वेतों का वैनाशिकों तो का, का दर्शन मिथ्या है भांतिमूलक है यह सूचित तो है उसका कहाँ उपयोग होता है ऐसे शाह से कहते हैं भाष्य में क्लेश अनास्पद्वा आत्मीकत्व बुद्धिव्य दर्शन में अद्वैत दर्शन कर विषय नहीं होने से आत्मीक बुद्धिव आत्मन एक तुम, आत्मेक आत्मा है क्या कुछ नहीं तो कह करके अद्वैतर्शन होती है ठीक है पातनिकन एवं कृत्वतर प्रकरण प्रभुति प्रतिजानी पातनिक भूमिका के प्रकरण का आरंभ प्रतिज्ञा करते भगवान भाष्यकार रुद्धतया अगदर्शन प्रदर्श्य तत्तिषेदनाशन सिद्धि उपस न्याय नीतिर अभी हाँ इस प्रसन्न में विस्तरे अन्न विरुद्धतया अगदर्शन प्रदर्श्य इसको देखाएंगे परस्पर विरुद्ध में सम्यक दर्शन नहीं है इसको देखा करके तत्व दर्शन नाम प्रतिषेधन ना। उनको प्रतिषेध करें हे त्याज्य असम्य दर्शन हो अद्वैत दर्शन सिद्धि रे अद्वैत दर्शन सिद्धि निश्चय ये उपहार करना है आवित तो न्याय तो है अभी आवित न्याय बताएं इसे अलाद शांति प्र आरम्भ करते हे ठीक है तब असम्य दर्शन के संबंध तत्प्रतिषेध है असम दस नहीं तद यद असम दर्शन यह प्रदर्श्य तो विस्तरण आभी तो न्याय का अर्थ किया यथा न्याय यहातक तदनित तो जो कार्य है वो सब अनच्य याद अन्य अवगत है जो कार्य है वह अन्य कार्य में अनच तो ज्ञात तो होने पर व्यक्की व्याप्ति होती यध्या तेतुअभाव य हेतु तत्री अन्न व्या व्यक्ति की यध्या तेतुअभाव साध्या व्याप्य हो जाता है हेतु तो व्यापक हो जाता है अन्न साधन है व्याप्य ये धूम तन्नी किंतु व्यक्ति की जाति करते समय यत्र धूमाभाव तत्व वन्य भाव ऐसा नहीं होता है धूम के अभाव होने पर भी अयोग वन्य है किन्तु यत्र व्यापक भाव, वन्य भाव, वन्य यदि नहीं है तो धूम नहीं होगा यत्र वन्यभाव तस्त्र धूमाभाव ये व्यक्ति की व्याप्ति दृष्टान्त हृदय होता है वन्य नहीं तो ध्रम नहीं रहेगा वन्य कारण है तो व्यक्त की जाति, में यत्र साध्याभाव तत्र हित्व अभाव कृतकम तद अनिचम य कृतक तद अनिशय से अन्य व्यक्ति से अनिशत्व ज्ञात होने पर भी अभी व्यक्ति व्यक्ति कैसे करना यहां न तत्कृतक जो अनित्य नहीं है ऐसा जो निश्चय वह कृतक कार्य नहीं होगा व्यक्ति की व्यक्ति यत वो साध्य वाला नहीं है साध्य अन्यत्म जो अनिचय नहीं है वो कार्य कृतक नहीं होता है ये व्यक्ति व्यक्ति की व्याप्ति की आवश्यकता किसी अन्य व्याप्ति किसी यदि निश्चय हो गया यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी तो में धूम देख रहे पर अनियमित निश्चय हो जाएगी अन्य व्यापति से और यत्र बननी नास्ति तत्र धूमो की यथा ऐसा ये व्यक्ति की व्याप्ति की क्या आवश्यकता है तो व्यक्ति की व्याप्ति की आवश्यकता है व्यभिचार शख्या के लिए यत्र धूम तस्त्र बनी अन्याय बताया ऐसे कोई अन्याय बता देगा यत्र बननी तस्वूम ऐसा महान आसम जहाँ बनी है वहां धूम है ऐसा महान आसम इसलिए आगे लोग बनी है तो धूम होना चाहिए ऐसा अनुमान करेगा अन्यवासी यही तथा धूम ऐसा महान आसन तो वहाँ व्यभिचार शंका निवृत्ति के लिए कहना पड़ेगा यत्र धूमाभाव तत्र बनिया अभाव ऐसी व्याप्ति हो यत्र धूमाभाव तत्र बनिया अभाव ऐसे व्याप्ति नहीं धूम नहीं रहने पड़ेगी बनी रह सकती दिखा गया लोहा गर्म करने पर धूम नहीं करें बने कास्ट जलने के बाद signa... भी धूम समाप्त हो गया बने इसलिए व्यक्ति की व्यक्ति की आवश्यकता है व्यभिचार संका निराशित व्यक्ति निश्चयार्थम इस व्यक्ति की व्यक्ति भी व्यभिचार शंका निराशित कर व्यविचार शंका का निराशक है निराशक होने से व्याप्ति निश्चय जो व्यविचार शंका नहीं है व्याप्ति का निश्चय होगा नहीं तो जहां धूम है वहां बन है ऐसे भी व्याप्ति विज्ञान है और जहाँ वनी है वहाँ धूम है तो धूम वन्नी का व्याप्य है या वन्नी धूम का व्याप्य है ये संकार रही तो व्याप्य यदि धूम है तो वन्य अभाव वाले में धूम नहीं रहेगा और यदि व्याप्य वही हो तो धूम अभाव वाले में वन्य नहीं रहे इस प्रकार व्याप्ति निश्चय नहीं होगा वैत्री के जब निश्चय हो जाता है वहीं नहीं तो धूम नहीं है तो निश्चय हो जाता है धूम और वनी व्याप्य ऐसे व्याप्ति निश्चय के लिए वैत्रीय को व्याप्ति भी इष्ट है तथा तर्क तो संभावित आगमन अवगत से आगम प्रमाण से ज्ञात हो गया अद्यतः तर्क से संभावना होगी शास्त्र से ज्ञान से तर्क से संभावना होने पर भी प्रतिपक्ष भूत बादातरा अपकर प्रपंचमंत्रण पाक्ष सम्यक्त तो श्यात से प्रतिपक्ष विरोधी तो जितने वादांतर अन्य वादे है अन्य मते है बाधांतर अन्य बाद मतों का अपारकरण प्रपंच मंत्र ना उनका विस्तार से अपार करने के लिए ना साफ साफ साफ जब अपारकरण निराकरण नहीं होगा तो वो भी सत्य होगा कुछ लोग को कहते हैं हाँ वो भी ठीक है वो भी ठीक है ये भी ठीक है सब सब ठीक है सब ठीक ऐसे होगा यदि राज्य में कोई सर्क देख रहा है कोई भूचिद्र कोई जलधारा है कोई दंड कोई माला देख रहा है तो बड़े बड़े लोग देख रहे हैं तो सब ठीक होगा कहेंगे वो तो इतने बड़े लोग देख रहे हैं उनको माला दिखती है और वो बड़े बड़े लोग बड़े विद्वान है वो तो कहते दंड है और कोई कहते जलधारा कोई बड़ा राष्ट्रपति कहे मंत्री कहे राजा कहे कोई कहे वास्तव तो है कि सत्य है बाकी सब भ्रांत है यदि वर्षा भी साथ में देख करके कोई सत्य है और बाकी जितने बड़े बड़े लोगों को डर रहे बहुत दो, सारे विचार कर रहे सब धानते इसी प्रकार कोई किसी किस्मत तो नहीं गुरु बन जाने पर सब मत सत्य नहीं हो सकता गुरु तो बन जाते बहुत चोरों का भी गुरु है डॉक्टर का भी गुरु ऐसे होने से ही सत्य सब नहीं हो सकता एक ही पारमार्थिक सत्य जो अधिष्ठान सत्य हुई है अन्य जितने है नुरु जितने भी मत योगी सिद्ध कुछ हो जाए सिद्धि समयकार बहुत आगे कि पारमार्थिक से भिन्न है जो वो सब मिथ्यांत है अग्राहज्य है सत्य नहीं हो सकता ऐसा मत है कहीं अद्वैत भी सत्य है द्वित भी सत्य है न्याय भी सत्य है वैसे भी सत्य है सब सत्य सत्य तो सत्य बदल सत्य, सत्य जैन सत्य कुछ लोग सहते वो बड़े बड़े लोग तो हो भी कुछ लोग ऐसे अपने, लो अपने को उदाहरवादी कहना चाहते सब को सत्य सत्य कैसे होगा में जो कहा गया है कुछ साधनिक है गए ही उस मार्ग में चले पर चलने पर कोई आगे कुछ शब्द गति को प्राप्त करेगा मार्गों का आएगा इसी दृष्टि से सब तो मार्ग में कुछ कुछ अच्छे गुण है कह गए वो दृष्टि ठीक है किन्तु सिद्धांत तो सब सत्य ही है या नहीं हो सका है रजू है तो रज रज्ये। है और हजार लोगों से सर्त देखेंगे तो सर्फ कभी नहीं हो सकता है इसी प्रकार सत्य एक ही नहीं तो जब पाक्षिक अन्य मत रहेगा पाक्षिक असम्य शंका तो होगी एक पक्षम असम्य हो यदि असम्य की शंका होगी तो, हो तो निश्चय नहीं हुआ एकदम निश्चय होना चाहिए सब मत जितने भी मत हो वास्तव से एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसके अतिरिक्त तो सब निश्चय है ऐसा निश्चय होने पर ही मन करके संशय नष्ट हो फिर निधिध्यासन होता है जब तक इससे संशय नष्ट नहीं हो तो निधिध्यासन ब्रह्मकार रूप से नहीं होती बहुत ही लोग कहते कि हम परावी तो ध्यान करेंगे चिंतन करें, हम उसके ब्रह्म चिंतन करते संशय निवृत्ति के मना जो चिंतन है वो तो उपासना निविध्यासन नहीं संशय निवृत्त होने पर ही निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति होती है। इस दृढ़ करना चाहिए शास्त्र प्रमाण से निश्चय होने पर सर्क के द्वारा निश्चय हो अन्य पक्ष का निराकरण हो एकदम स्थिर हो जाए तब ब्रह्माकार होते निविध्यासन जिससे अविद्या की, की निवृत्ति होती है है इसे हला दृष्टान्त उपलक्षित प्रकरण प्रकरण आरम्भ करते है इसको कहते हलाते शांति अलाते शांति दृष्टांत दिया ये प्रकरण आरम्भ करते लकड़ी आदि जलाने पर रह जाता है बनने उसको इसे घुमाएंगे जोश घुमाने तो पर गोल दिखता है खिलाने पर ऐसे दिखता है गोल एक बिंदु है अग्नि जोश से घुमाएंगे तो गोल दिखता है तो ये अलात है उसको रख दिया स्थिर कर दिया एक ही बिंदु है चोल घूमते समय दिखता है गोल वाकते हुए गोल नहीं होने पर भी जोश घुमाएंगे तो गोल दिखे जो गोल दिखेगा जोर से घुमाएंगे गोल दिखेने पर गोल नहीं एक बिंदु है इसी प्रकार एक अद्वितीय तत्व है ऐसे भ्रांति से ऐसे प्रथम दिखता है और शांति होने पर जैसे अद्वित वन स्व है ऐसे ज्ञान हो जाएगा अद्वितीय ब्रह्म इस प्रक्रम है लाथ शांति दृष्टान देख रेक्तृष्टान से उपलक्षित चतुर्थ आरंभ किया जाता है तो वी अभीतकार विशेषण ईत का गात तो स्पष्ट क्योंकि ज्ञान गाप्ति जितने गर्थ ज्ञाक होता है ईत का विशेषण ज्ञात स्पष्ट का भी तो मतलब विशेषण ज्ञात सर न भगत अभी तक विशेषण ज्ञात नहीं स्पष्ट नहीं होता तो अभी तक अभी तक आबीता अभी तक आज प्रज्ञा दिवस तो अभी का अभी तक विशेषण ज्ञात धूम है तो वन्य है और उसका विपरीत होता है धनी नहीं है तो धूम नहीं विशेषण धूम का ज्ञातन होता धनी का ज्ञात नहीं बन्नी धूम ध्वन का अभाव तेल न्याय का व्यतिरिक आवाज है <laughs> ज्ञान तो नहीं होते हैं उसके अभाव ज्ञान होते प्रकरण से तात्पर्य एवं दर्शय प्रथम श्लोक से तात्पर्य आह अल्ला प्रकरण का तात्पर्य इसी दिखाए देखा करके अभी श्लोक का तात्पर्य आरंभ करते हैं दि सुनया मदेरा